सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हास्य नाटिका मोहब्बत के इम्पेंट तरीके लेखक सिंह निर्देशक लोचन बक्शी भक्तों ने जगह ही दिया अभी तक बैठी नहीं बनाई अरे ओ बहादुर अरे कमला अरे तुम लोग सुनते क्यों नहीं कमला पापा जी, आज हम सब हडताल पर हैं। क्या कहा हड़ताल पर कैसी हड़ताल पर अरे सुनती हो ये आज क्या गड़बड़ है ने ठीक कहा है, आज हम सब हडताल पर हैं। तो रहो हड़ताल पर मैं चला दफ्तर डालेंगे। ओ बहादुर के बच्चे तेरी ये मजाल, बीस रुपल महीने की पगार पाने वाले नौकर की ये हिम्मत आज से तुम्हारी नौकरी की छुट्टी यूनियन के मेंबर जब तक हमारी पूरी नहीं करेंगे, ये नहीं टूटेगी नहीं। ये नहीं तो आज मेरे ही घर में घेरा मारे गए अखबारों में पढ़कर यकीन नहीं होता था आज घर ही में घेरा हो पड़ गया ये तो कोई छूत की बीमारी लगती है पुलिस नहीं घर का मामला है पुलिस भी नहीं बुलाई जा सकती मैंने कहा श्रीमती जी आखिर बाहर तो आइए अपनी शर्तें तो बताइए कहिए। हाँ तो श्रीमती कमला देवी जी आपको मुझसे क्या क्या तकलीफें हैं अभी बताते हैं पल्लू तो ऐसे खोल रही हो जैसे मेरे लिए इलायची निकाल रही हो अब इलायची नहीं मिलेगी हाँ मैंने सब लिख सकें हैं तो सुनो तकलीफ नंबर एक अब तुम मुझे प्यार नहीं करते क्या कहा प्यार नहीं करते हाँ अब पहले जैसा प्यार नहीं करते पहले मुझे प्यार से कहा मु थी अरे बच्चों की माँ दे। दिल पर हाथ रखकर कहो शिकायत सच्ची है अरे तो बच्चों की माँ नहीं तो अपनी आ... मेरा मतलब है किसकी माँ कहूँ बताइए बताइए कह तो चुकी हूँ फिर बार बार क्यों पूछ रहे हो जी आ, तुम्हारा पहला चार्ज ये है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता मैं कहता हूँ ये गलत है और सौ फीसदी गलत। जी, हमारी सभा ने कहा है कि शिकायतें सुनते वक्त बहस नहीं करनी है अच्छा नहीं करूँगा हाँ तो सुनाइए दूसरी शिकायत पहले आप दस दसते जाते समय अंग्रेजी में टाटा करते थे और दूर तक पीछे घूम घूम कर देखते जाते थे अरे एकदम दाड़े चले जाते हो पीछे देखते भी नहीं अंग्रेजी में टाँटा भी नहीं करते हाँ श्रीमती जी अब भीड़ के कारण बस दौड़कर पकड़नी पड़ती है नहीं तो बस हमें टाटा करके चली जाए अंग्रेजी और हिंदुस्तानी दोनों में हाँ पहले आप शाम को आने का वक्त बताकर जाया करती थी और उससे पहले घर पहुंच जाती थी अर मैं इंतजार करते करते सो जाती हूँ देखिए दफ्तर का काम बढ़ गया है देर सवेर हो ही जाती अजी, देर हो जाए दूसरी बात है मगर ये सवेर क्यों होती है तुम भी बाल की खाल निकालती हो। अगली शिकायत है कि पहले आप मेरे लिए रात को चांदी के वर्क का गुल वाला पान लाते थे और अब अब पान दस पैसे का हो गया है और वर्क वाला पंद्रह पैसे का पहले आप हर वक्त सिनेमा ले जाते थे अरे खुद देखाते हो और उसके गाना की दस पैसे वाली किताब मेरे हाथ में थमा देते हो उसकी कहानी भी तो सुना देता हूँ और फिर तुम पड़ोस वालियों के साथ जाकर सिनेमा देखी आती हूँ गाड़ी से परिवार नियोजन दिखाने वाला है। और कोई शिकायत? अभी एक ही लिस्ट तैयार की गई है। कपड़े के बारे में में कार्यकारिणी एक और लिस्ट तैयार हो रही है उसको भी देख लेंगे अब आप जा सकती हैं। भीतर से बब्बू को भेज दो हाँ तो बताओ तुम्हारी क्या क्या शिकायतें हैं बब्बू पहले ये की अब हमें घर के नाम बब्बू कुकुर टोनी ये जोनी के नाम ऐसी ना पुकारा जाए हमारे स्कूल के नाम का ही प्रयोग किया जाए जैसे अजय कुमार विजय कुमार वगैरह लेकिन आप भी तो हमें प्यार से पापा कहती है आपका नाम बड़ा लंबा और मुश्किल सा है श्री विशंबर नारायण प्रसाद सिंह आप उस वक्त पैदा हुए होते तो आपसे जरूर सलाह ले देते इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है जानता हाँ अगली शिकायत हमारी यूनियन के सेक्रेटरी ने सिद्ध किया है की कि लड़कों की उंगलियाँ उनके पिता पर जाती है हमारी उंगलियां भी आप जैसी हैं इसी वजह से हमारा हैंडराइटिंग भी खराब हो गया है इसलिए हमारा सारा होमवर्क आप डॉक्टर से टाइप करके लाया करें करे वाहवा क्या दलील है ये यूनियन का फैसला मैं मजबूर मिस्टर महेश्वर प्रसाद देखिए हमें टाइप नहीं आता सीख लीजिए यूनियन ने इस इलाके के तीन दुकानों के पत्ते बताए है जरूर पढ़ने आरोप पूछ लूँगा आगे बढ़िए पढ़ने ऐसी थकाना हो इसलिए घर में एक रेडियो होना चाहिए खबरें संगीत और ड्रामे सुनने से हमारा जनरल नॉलेज बढ़ेगा तुम्हारी अगली मांग जी अभी इतनी ही मांगे हैं। हाँ हाँ हाँ हाँ बहुत थोड़ी मांगे हैं। अच्छा अब आप जा सकते हैं जी। और देखो बहादुर को भेज दो जी पापा जी पापा जी का बच्चा जी किसका बच्चा जी आप... खड़े रहो जी मैं तो खड़ा ही हूँ तुम्हारी कितनी मांगे जी फिलहाल सात है फिलहाल सात जी बताओ ये पहली ये कि हमें काम करते समय हर बार ये कहकर पुकारा जाता है कि हमें वक्त का ख्याल नहीं रहता इसलिए हमें घड़ी खरीद कर दीजिए ताकि हमें ऐसी बातें ना सुननी पड़े हाँ दूसरी मांग दूसरी मांग जब हमने यहाँ नौकरी की थी तो रोज सब्जी बनती थी और सिर्फ दाल बनती है हमारे लिए रोज सब्जी बननी चाहिए हाँ दाल का भाव मालूम है नौकर के भाव ऐसी क्या मतलब ये भी ठीक है आगे बोलिए बात यह है कि लाल गेहूँ से हमारा पेट खराब हो जाता है इसलिए हमें सफेद और बढ़िया गेहूँ का आटा मिलना चाहिए और श्रीमान चावल ही ही ही वो भी बढ़िया और हमारी चाय में गुड़िया शक्कर नहीं डालनी चाहिए जब हमारे राशन की चीनी मिलती है सरकार से, तो हमें वो क्यों नहीं दी जाती हाँ आगे से ध्यान रखेंगे बिल्कुल ध्यान रखना। और और एक बात और सुन लीजिए राशन को पूरा करने के लिए आप रोजाना एक दिन का व्रत रखते हैं मगर मैं ये व्रत नहीं रखूंगा इससे मेरी सेहत आरोप असर पड़ता है बढ़िया बढ़िया सेहत का एक गुड़ है हफ्ते में एक दिन का व्रत नहीं बाबू बिल्कुल नहीं हमारे गांव में वो लड़का खूबसूरत माना जाता है, जिसका पेट छाती से या इंच बड़ा हो, और वर्त करने से मेरा पेट हल्का पड़ जाएगा और और मेरी शादी कैसे होगी वक्त आएगा तो देखा जाएगा और कोई मांग? अगर मेहमान दस दिन से ज्यादा ठहरे तो हमें आधी तनखा के बराबर भत्ता मिलना चाहिए हाँ मेहमान अगर दस दिन ठहर जाए तो ये समझो तुम्हारी तनख्वाह भी छूमंतर। छूमंतर? छू हाँ हजम हजम आजकल के जमाने में मेहमान और वो भी दस दिन माई गॉड चलो आखिरी मांग हमारी यूनियन की आखिरी मांग ये है की हमारी पढ़ाई का पूरा इंतजाम करना चाहिए क्या मतलब बात यह है कि सुबह शाम की नौकरी से हमारी पढ़ाई में बड़ा हर्जा होता है इसलिए घर में हमें ट्यूशन रख देनी चाहिए बहुत खूब बहुत खूब मेरे ख्याल में अगर मैं ही ये ट्यूशन शुरू कर दूं तो कैसी रहे कैसा रहे मास्टर ऐसा होना चाहिए जिससे पढ़ाने का तजुर्बा हो क्यों नहीं क्यों नहीं तो मतलब ये हुआ कि तुम्हें पढ़ाने के लिए किसी अखबार में इश्तार देना पड़ेगा यूनियन वाले कह रहे थे कि इश्तहार की जरूरत हो फिर किसी बढ़िया जय अखबार में तो दे देना कहो तो रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करवा दू जाओ मोहना तो फिर तो जा रही हूँ इन हड़तालियों के दिमाग दुरुस्त करने पड़ेंगे आजादी के साथ साथ इनके दिमाग के पुर्जे भी आजाद हो गए हैं। मुझे क्यों बुलाया? लाजवंती हुआ करती थी। अब वो चंडी देवी हो रही है और तो जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट करना चाहते हैं ये सब तुम सतबीर के लिए कह रही हो कितना साधा और शरीफ लगता है पूरा बोर है डैडी बात करता है तो आंखें नीचे कर लेता है कुछ मजाक करो तो शर्म आ जाता है और जरा सा कर दो तो मुंह पर पसीना आ जाता है और डैडी मुझे उसके बालों का स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं किसी भी हीरो से नहीं मिलते और डाडी वो ना बिल्कुल ही सीधी मांग निकालता है उसके बालों में हमेशा तेल लगा रहता है और डैडी दूसरी बात ये कि वो फॉरेन फिल्म स्टार्स की लाइफ हिस्ट्री से बिल्कुल ही है। है? है ये कौन से कोर्स में में लगी आजकल सब चलता है अरे एक, दिन ना मैंने उन्हें एक एक एक दिन मैंने उन्हें होटल इनवाइट किया। एंड डू यू नो उनको इंग्लिश डांस डांस बिल्कुल नहीं आता। कैंडल लाइट को कहने लगे, एकदम टोस्ट मक्खन की की जगह जगह खाते हैं, चाय दूध का पर हैं, और डैडी डैडी खाना पसंद करते हैं तो चौकी में में में बैठकर तुम्हारे शब्दों इंडियन स्टाइल में। हाँ और एक दिन कहने लगी मैं चाहूंगा कोई मुझे मेरे सामने बैठकर लकड़ी के कोयले की आंच में फूली फूली और करारी रोटी खिलाई उन्हें बीवी नहीं एक मिश्रानी चाहिए बस रोटियाँ पकाने वाली डैडी वो लाल है ना लाल बस की तो इंतजार ही नहीं करता फटाफट टैक्सी कर लेता है ये लाल साहब कौन है मेरे कॉलेज में मुझसे सीनियर है हम सब उसको मिक्की कहते हैं मिक्की ये तो किसी इंटरनेशनल नेम है डैडी हाँ हाँ आया याद आया कल एक अखबार में मिक्की नाम के चूहे की कहानी पढ़ रहा था ओ, उनका पूरा नाम क्या है पूरा नाम तो मैंने शादी yes, नहीं करना चाहती तो इस लाल का पूरा पूरा होलिया क्या है होलिया ऐसा तो उनके पास कुछ नहीं है मगर उन्होंने अपनी कैरियर प्लानिंग बहुत बढ़िया की है उनके अंकिल के पास फिर वही बात उसके चाचा के पास ये है उसके ताऊ के पास वो है मैं पूछता हूँ उस ताऊ के भतीजे के पास क्या है उसके बाप की क्या औकात है वो इस टाइम जिंदा नहीं है माँ वो अपने भाई के यहाँ रहती हैं। कोई जमीन जायदाद वो हॉस्टल में रहते हैं हॉस्टल कॉलेज का होता है इसके बाप का नहीं आमदनी का क्या सिलसिला है छह साल से अंकिल ही कॉलेज की फीस भर रहे हैं छह साल से कौन सी क्लास में है बीए फाइनल में साल साल में, साल में बीए छाइनल तो पहुँचा और डैडी वो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है और अंग्रेजी माने में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो यूं कहो नानायक डैडी न ना कुछ आगे न कुछ पीछे बेवा माँ भाई की रोटियों पर पल रही है और ये गुल उड़ा रहे हैं छह साल से कैरियर की प्लानिंग हो रही है और साहब पहुंचे हैं बीए फाइनल तक इस आवारा के मुकाबले में तुम सतबीर को ठुकरा रही हो डैडी मैं सतबीर से शादी नहीं कर सकती हूँ अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं हड़ताल कर दूंगी हाँ हाँ कर देना लेकिन इस वक्त तुम जा सकती हो बाकी सब हड़तालियों को बुलाओ अभी बुलाती हूँ अगर फैसला पूर्वक होना चाहिए जरूर होगा आप सबके साथ न्याय होगा और इन सब में मैं भी, भी हाँ, हूँ <laughs> क्या यह न्याय है मैं सुबह से शाम इस घर को चलाने के लिए खून पसीना एक करता हूँ और तुम लोग तुम लोग गुलर्रे उड़ाते हो यही नहीं रोज नई नई फरमाइश करते हो हड़ताल और सत्याग्रह की धमकी देते हो मेरे ही घर पर घेराव डालते हो अरे तुम क्या हड़ताल या सत्याग्रह करोगे आज मैं हड़ताल करूंगा आप आप हड़ताल करेंगे पापा जी हाँ और आज पहली तारीख को तनखा के दिन मैं न दफ्तर जाऊंगा और न तनखा लूंगा फिर देखता हूँ तुम क्या करोगे हाजी बिना तंखा के घर का काम कैसे चलेगा मेरे मेरे और और किताबों का का का क्या क्या होगा? होगा? हेयर ड्रेसर का बिल कौन देगा? मुझसे कोई न बोले मैं हड़ताल पर हूँ अब मेरा घेरा आरंभ होता है हड़ताल शुरू होती है अभी आपने हास्य नाटिका सुनी मोहब्बत के इम्पोर्टेट तरीके इसके लेखक थे दिलीप सिंह और निर्देशक लोचन बक्शी